आज भी हम आर्यानय ग्रंथ की यह जो भूमिका है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और करेंगे आरंभ में ईश्वर का स्वरूप कैसा है उसका संकेत किया गया है इसी क्रम को बढ़ाते हुए और क्या महत्व है उसका इसके ऊपर थोड़ा सा संकेत किया है वेद से मूल मंत्राण व्याख्यानम लोकभाषया क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञानाय ज्ञा संप्रति स्वामी दयानंद जी इस पुस्तक को बनाते समय इसका परिचय दे रहे हैं कि इस पुस्तक में हम क्या करेंगे अनुष्टुप छंद का श्लोक है ये वेद से मूल मंत्राणाम मूल मंत्रा क्या होता है मूल मंत्र क्या है यहाँ वेद का मतलब हो जाता है जितने भी हमारे एक तो कर्म कांड के भी ग्रंथ होते हैं ना इसको भी हम वेद बोल देते हैं ब्राह्मण को संगीता आदि को ना वेद बोल दिया जाता है व्याकरण में प्राय इसका प्रयोग होता है तो वेद शब्द से वो भी ग्रहण हो जाए ऐसा नहीं है इसलिए विशेषण लगा दिया यहाँ पर वेद का जो मूल है मंत्र केवल उन्ही मंत्रों को लेंगे ये जैसे अयंत इदमात्मा आदि है न पढ़ते हैं तो मंत्र ही तो है ये और क्या है लेकिन वेद का मूल मंत्र नहीं है ये शतपथ ब्राह्मण का है या और कहीं का मतलब सूत्र जो होते हैं ना ऐसे जो कर्मकांड के ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये है मंत्र स्रोत सूत्र में होगा लिखा होगा ये लेकिन कहते हैं इसको मंत्री है और चालू भाषा में कहेंगे वेद के ही मंत्र है ये मंत्र यानी वेद के ही मंत्र होते हैं और किसके होते हैं तो वैसे सामान्य कर्म कर्मकांड की भाषा में इसका नाम ही वेद मंत्री है तो उसको कह रहे हैं नहीं लेना यहाँ पर वेद का जो मूल मंत्र है केवल संगीताओं में जो मंत्र पढ़े हुए इधर उधर जो पढ़े हुए हैं उनको नहीं लेना है वेद से मूल मंत्राणा वेदों के जो मूल मंत्र हैं संहिता में केवल जो पढ़े हुए हैं उनका लोकभाषया व्याख्यानम क्रियते मंत्रों का लोक भाषा में लोक की भाषा कौन सी है उसका नाम है लोकभाषा पहले लोकभाषा संस्कृत ही थी सभी लोग संस्कृत ही बोला करते थे बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे विकृति आती गई और वो भाषा बिल्कुल बंद हो गई है संस्कृत से हिंदी के शब्द बहुत अधिक मिलते हैं बिंदी लगनतम संस्कृत बननतम हो गया है ना? तो मतलब कहीं बिंदी का अभाव है कहीं विसर्ग का अभाव है कहीं विभक्तियों का अभाव है लेकिन मूल शब्द संस्कृत के और हिंदी के एक जैसे ही है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो संस्कृत के बाद हिंदी का ही प्रचलन हुआ और हिंदी के पश्चात फिर और भी विकृतियाँ आ गई दूसरे दूसरे में वो और, और बदल गई भाषाएं अभी जो प्रयोग हो रहा है वो हिंदी से भी आगे की है विकृति है बहुत हिंदी भी नहीं है अब वो तो लोक भाषा से यहाँ लेना है जो लोक में सम्प्रति प्रचलित भाषा है हिंदी भाषा यानी जिसमें आगे लिखा हुआ है यही क्रियते किस लिए कर रहे हैं सुख बोधाए ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए सुख से बोध होने के लिए तो प्रयोजन है एक तो ब्रह्म का ईश्वर का ज्ञान हो जाए लोक को लोक की भाषा में लोगों को ईश्वर का ठीक ज्ञान हो जाए और ठीक ज्ञान भी कैसे कठिनाई से हो या सुविधा से सरलता से हो सरलता से हो जाए दो बात कह रहे हैं एक तो ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए और दूसरी बात सुखपूर्वक हो जाए सरलता से हो गए कठिनाई से ज्ञान होगा ये वेद मंत्र जैसे पढ़ रहे हैं लिखा तो वही सी में है सब कुछ लेकिन उसको पढ़ लेने से क्या होता है पकड़ में नहीं आता है ना वो तो अब उसको कोई कहेगा कि इसको रट लो तुम फिर याद हो जाएगा अपने आप पता चल जाएगा तो ये कठिन है प्रक्रिया वो याद करने से भी नहीं होगा रटने से भी नहीं होगा वो तो उसके जो भी शब्दार्थ हैं उसका शब्द और अर्थ का संबंध होना चाहिए तो शब्दार्थ संबंध पूर्वक उसको जानने से सरलता से हो जाएगा बोध उसका इसलिए हम इसको बना रहे हैं और चारों वेदों से जो चुकी छाट करके इन्होंने एक जगह रख दिया ये यहाँ सरलता है ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पता नहीं कहाँ कहां कौन सारे कितने अनेक विषय के मंत्र हैं उसमें वो पता नहीं चलता है कि ईश्वर विषय कौन सा ले हम इसमें तो यहाँ उन्होंने एक जगह है संकलित करके रख दिया है उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए और जानने के लिए सम्प्रति कहते हैं अभी वर्तमान में मैं लिखते समय उन्होंने सुखवर्धन स्तुतिपासन ये षठी का दिवचन है स्तुति और उपासना के सम्यक मने ठीक प्रार्थना प्रार्थनायास और प्रार्थना के स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों के लिए सम्यक वर्णिता विषय अच्छी प्रकार से वर्णित किया हुआ विषय है जब कभी भी अपने को लगता हो कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करें तो उसके लिए ये उत्तर है इसमें जो लिखा हुआ है वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना स्तुति प्रार्थना के लिए ही लिखा हुआ है अच्छी प्रकार से वर्णन किया हुआ है वेद मंत्रे मंत्रे वेद मंत्रों के द्वारा सर्वे शाम सुख वर्धना जो कि सभी का सुख बढ़ाने वाला है यहां जैसे मंत्रों से हम स्तुति प्रार्थना करते हैं ईश्वर की तो प्रार्थना करते हुए भी लगता नहीं है कि हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं जबकि वास्तविक रूप में हम कर रहे हैं तो अंतर क्या हो रहा है यहां पर जैसे एक वाक्य लीजिए हिंदी का कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये शब्द है अगर आपको केवल इस वाक्य का उच्चारण करना है तो उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कब जब इस वाक्य का किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। केवल बोल रहे हैं शब्दों को कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन यही शब्द वाक्य किसी व्यक्ति से सीधे सीधे अगर जोड़ के बोलना हो आपको तो यहां से कठिनाई शुरू हो जाएगी हर किसी के साथ जोड़ करके इस वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं मान लो जैसे कुत्ता है खड़ा और कुत्ता सामने हो और उसके सामने ये वाक्य बोलना पड़े आपको तो बोला जाएगा क्या वैसे उच्चारण करने में क्या अंतर पड़ता है कुछ नहीं पड़ेगा ना बोल देंगे उसको लेकिन वहां क्यों नहीं बोलेंगे कुत्ते के आगे इस वाक्य का उस व्यक्ति से जो संबंध है ना वो अनुचित है वो संबंध होता नहीं है वहां और हमको करना पड़ रहा है तो ये अनुचित संबंध हम नहीं करना चाहते है इस कारण से वहां कठिनाई हो रही है लेकिन वास्तविक में कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है प्रशंसित है प्रतिष्ठित है और उसके सामने अगर ये बोलना पड़े तो बाधा नहीं होगी उसको कह देंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं शब्द वही है वाक्य वही है बोलने के हमारे जो साधन है वो के वही के वही है लेकिन अंतर कहा पड़ता है शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उस संबंध के करने में अंतर पड़ता है उचित संबंध यदि किया जा रहा है शब्द और अर्थ का तो सरलता होती है उसका फल ठीक आता है और शब्द और अर्थ का संबंध यदि नहीं ठीक किया तो उसका फल या तो ठीक नहीं आएगा या आएगा नहीं निरर्थक होता है फिर तो ईश्वर के सामने भी हम इन्हीं वाक्यों को बोलते तो है लेकिन उसका हमें चूंकि फल नहीं आ रहा है फल नहीं आने से वो हमको निरर्थक लगता है तो फल क्यों नहीं आ रहा है इसलिए कि शब्द और वो जो अर्थ है ना उसका संबंध नहीं हम जोड़ पा रहे हैं यदि संबंध जुड़ जाएगा तो यहाँ जैसे अच्छे व्यक्ति के सामने बोलने से प्रसन्नता होती है इन्हीं बाकी को बोल करके हम अच्छा लगता है ना अपने को यहां संबंध जुड़ गया इसलिए उसका परिणाम तो आ गया लेकिन अब ऐसी दीवार के सामने यही बोल दें तो दीवार के सामने बोलने से उसका फल नहीं आता है जो फल नहीं आता है तो परिणाम नहीं आएगा प्रसन्नता कुछ नहीं होगी तो ईश्वर के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र आदि का यदि ठीक हैं शब्द लेकिन अंतर इतना आ रहा है कि अर्थ के साथ हम संबंध जोड़ नहीं पा रहे हैं नहीं जोड़ने से उसका परिणाम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है इसलिए लगता है कि ये तो निरर्थक है तो अब वहाँ पर ये इतना और करना पड़ेगा कार्य स्तुति प्रार्थना उपासना करते समय ये अलग से ज्ञान करना पड़ेगा कि मैं वास्तविक में ईश्वर के सामने कर रहा हूँ ये सारा का सारा कार्म कर्म क्या है मानसिक है तो मन में ही ये संकल्प भी इतना और करना पड़ेगा क्योंकि इसी ज्ञान का अभाव है वहाँ पर इस ज्ञान का अभाव होने के कारण वो परिणाम नहीं आ रहा है ठीक से क्योंकि अंदर हम ही मान रहे हैं कि ये झूठ है मैं जो बोल रहा हूं वो भी किसी के सामने थोड़े बोल रहा हूं अंदर मान रहे हैं ना ईश्वर तो है ही नहीं और मैं बोल रहा हूं तो झूठ ही तो बोल रहा हूं ना ये जो मिथ्या ज्ञान है ये यहां काम कर रहा है अपना इसे लगता है कि कोई नहीं है ये मान रहे हैं वस्तु तक तो ऐसा नहीं है ईश्वर तो है विद्यमान लेकिन हमको लग नहीं रहा है और उससे अधिक दोष ये है कि हम मान भी नहीं रहे हैं नहीं लगने की स्थिति में भी अपने को प्रती होती है ना कि चीज तो है पर लग नहीं रही है कभी ऐसा होता है ना कोई चाभी खो को गई और कुछ होता है कहीं पड़ गिरा दिए तो उसमें ऐसा लगता है ना दिख तो नहीं रहा है लेकिन है यहीं पर जरूर इतना लगता है ना ये एक अलग ज्ञान है यानी वहां पर चाबी की सत्ता को हम मान रहे हैं दिख नहीं रही है चाबी ये अलग चीज हो गई लेकिन उसकी सत्ता हमारे दिमाग में है कि चाबी तो है यहीं पर तो जब ये बुद्धि काम कर रही है कि ये चाबी तो है यही तो अब ढूंढने में जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है वो क्या है ठीक चल हो रही है ढूंढना हमको फालतू नहीं लग रहा है निरर्थक नहीं लग रहा है लेकिन अगर आपको ये हो कि सत्ता ही नहीं चाबी की है आपको ये नहीं लगता हो कि चाबी यहां पर है तो अब जब ढूंढेंगे उसको तो आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा ढूंढने की इच्छा ही नहीं होगी और ढूंढना पड़े जबरदस्ती वहां पर तो आपको बहुत कठिनाई होगी तो ये क्यों हो रहा है इसलिए कि उसकी सत्ता नहीं है अपनी बुद्धि में सत्ता यदि अपनी बुद्धि में हो तो उसके लिए प्रयत्न करना सरल हो जाता है तो जैसे चाबी दिख नहीं रही है तो चाबी के स्वरूप के ज्ञान का तो अभाव है अपने पास लेकिन जो उसकी सत्ता है उस सत्ता का ज्ञान एक अलग ज्ञान होता है वो ज्ञान अपने पास है सत्ता और चाबी की का जो ज्ञान है दोनों वस्तु तो अलग अलग ही है ना एक तो है नहीं वो अगर हम ये कहते कि चाबी की सत्ता तो तभी हम मानेंगे जब चाबी सामने हो तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना यहाँ तो ये निकल रहा है कि चाबी के ना होते हुए भी सत्ता को जाना जा सकता है तो ऐसे ही ईश्वर पर भी ये नियम लागू होगा कि वो दिख नहीं रहा है भले ठीक है लेकिन उस वस्तु के बिना उसकी सत्ता को तो हम जान सकते हैं तो यहाँ पर अब क्या करना होगा उस वस्तु को ना दिखने के बाद भी उस वस्तु का सीधा स्वरूप ज्ञान ना होने के पश्चात भी उसकी जो सत्ता है उस सत्ता का जो ज्ञान विशेष है वो अपने मन में करना है उपस्थित उससे क्या होगा कि सत्ता के ज्ञान का और हमारी जो प्रवृत्ति है प्रयत्न का उन दोनों का संबंध हो जाएगा तो ऐसी हो जाएगा जैसे कि चाबी है और है का ज्ञान और चाबी जो हम क्रिया कर रहे हैं अभी इन दोनों का वहां संबंध ही तो जुड़ता है ना और क्या जो होता है तो दोनों का संबंध जुड़ने से अब व्यवहार में सरलता होगी। तो ऐसे ही ईश्वर का वहां संबंध सत्ता और हमारी जो क्रिया है प्रवृत्ति इन दोनों को जोड़ देंगे वहां तो दोनों को जोड़ने के बाद अब जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो अब इतना कठिन नहीं लगेगा तो प्रार्थना करते समय स्तुति प्रार्थना उपासना करते समय अपने अंदर से इतना और उसमें डालना है कि उसकी सत्ता है अब इस सत्ता को चाहे वहां कल्पना से मानिए लेकिन मानना है वहां पर अब ये अलग बात है कि वो कल्पना ही केवल है क्या इसके लिए बाहर से सिद्ध करना पड़ेगा किसी भी वस्तु को हम केवल प्रत्यक्ष से नहीं जानते हैं शब्दों से भी जानते हैं अनुमान से भी जानते हैं उपमान से अन्य प्रमाणों से भी वस्तु जानी जाती है तो ईश्वर को ठीक है हमने प्रत्यक्ष तो नहीं जाना है तो प्रत्यक्ष का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर कोई बात नहीं है लेकिन अनुमान तो कर सकते हैं ना शब्द प्रमाण से तो पता है ना शब्द प्रमाण क्या होता है जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया है और वही उसके बारे में बोल रहा है उसका नाम है शब्द प्रमाण तो कोई व्यक्ति किसी से आप बात करते हैं किसी विषय के बारे में तो विषय तो वहां नहीं होता है ना लेकिन उसकी बात मान लेते हैं ना फिर भी क्यों मानते हैं इसने देख रखी है उसको ये मान करके हम उस व्यवहार चलाते हैं तो ऐसे ही है कि ईश्वर के बारे में हमको ज्ञान नहीं है सीधा सीधा तो क्या करें अब तो ये मानेगा कि जिन्होंने जाना है ना ईश्वर को वो बोल रहे हैं तो जहां वो बोल रहे हैं वही शब्द प्रमाण है तो इसमें अब स्वामी दयानंद ने जाना है या जिस वेद वेद मंत्रो में ईश्वर ने स्वयं बोला है तो वेद मंत्र का वक्ता तो जानता है ना उसको तो ये शब्द प्रमाण है तो शब्द प्रमाण हमारे लिए वैसी प्रमाण होगा जैसे व्यवहार में यहाँ करते हैं किसी की बात हम जिस स्थिति में मानते हैं शब्दों से गलत नहीं होती है वो झूठा व्यक्ति होगा तो गलत भी हो जाएंगे लेकिन जहां हम सच मान रहे हैं उस भाव को लेना यहाँ किसी भी शब्द को हम अंदर से कैसे मान लेते हैं क्या लगता है हमको ये लगता है न ठीक है यानी वहां शब्द होता है और क्या होता है तो जिस हेतु से या से या कारण किसी के शब्द को हम ठीक मान लेते हैं तो उस हेतु को कारण को भी यहाँ उपस्थित कर लेना है अब हाँ यानी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए हमारे पास हेतु कारण क्या है शब्द शब्द प्रमाण से हमने मान लिया कि ये है तो अब जब शब्द प्रमाण हो गया तो कल्पना नहीं होगी <coughs> वैसे तो हमारा जितना भी ज्ञान है ना उस सारी की सारी कल्पना होती है स्वरूप से ये पुस्तक है इस पुस्तक की प्रती आपको हो रही ना भीतर लेकिन ये पुस्तक तो नहीं है ना भीतर तो अंदर हमको जो हो रहा है बोध वो वस्तु थोड़ी होती है वस्तु से संबंधित ज्ञान ही होता है ना ये वस्तु लाल है ऐसी दिख रही है तो अब ये लाल है ऐसा देख करके फिर आपने माना है कि ये वस्तु लाल है तो यह तो आप अपने तरफ से बनाया ना इस ज्ञान को इसको देखने के बाद फिर से आपने बनाया है ज्ञान को कि ये ऐसी है वस्तु तो किया हुआ हुआ ना ये तो अकृत नहीं है ना किया हुआ है तो किया हुआ ही तो कल्पना होती है ना अब कल्पना और वास्तविक में अंतर क्या होता है इतने ही अंतर होता है कि एक कल्पना का आधार होता है एक जो हम ज्ञान कर रहे हैं उसका तो आधार है कि ये वस्तु है और जिसका ऐसा आधार नहीं मिले केवल ज्ञान होगा तो उसको कल्पना कहते हैं स्वरूप दोनों में अंतर नहीं होता है चौथा मिथ्या ज्ञान भी वैसे होता है और सत्य ज्ञान भी वैसे होता है जिस ज्ञान का कोई विषय है वो ज्ञान भी वैसे होगा और जिस ज्ञान का कोई विषय नहीं है वो ज्ञान भी वैसे होगा खरगोश के सींग होते हैं ये बोला हमने तो कुछ ज्ञान हुआ है ना और गाय के सींग होते हैं दोनों से शब्दों से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में क्या अंतर है दोनों ज्ञान बराबर है अंतर केवल है कि खरगोश के सिंग होते हैं इसके साथ अर्थ नहीं इसका आधार नहीं है और गाय के सिंग होते हैं इसका आधार है ज्ञान में अंतर नहीं है जान दोनों एक जैसा ही है ज्ञान का जो स्वरूप है ना उसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में लेकिन संबंध के कारण अंतर हुआ है तो जिस ज्ञान का आधार कोई नहीं होगा वो ज्ञान तो कल्पना कही जाती है और जिस ज्ञान का आधार होता है वो यथार्थ कहलाता है वो कल्पना नहीं कहलाती है तब ज्ञान कल्पना नहीं है हाँ नहीं बहुत सारे ज्ञान होते हैं उसके विषय नहीं होते हैं ना अभी जैसे हुआ ना खरगोश के सिंह है इसका विषय होता ही नहीं है वस्तु तत्व से संबंध नहीं है तो अगर हमने इसको ठीक मान लिया कि नहीं ये तो ठीक है तब ये मिथ्या ज्ञान हो जाएगा और अगर हम मान रहे हैं कि ठीक नहीं है ये तो अब ये ठीक ज्ञान है लेकिन इस वाक्य का जो संबंध होना चाहिए अर्थ से वो तो अर्थ होता नहीं है तो अर्थ ना होने पर भी अगर मान ले तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा ये तो अर्थ सहित यदि माने तो तत्व ज्ञान हो जाता है उसका इनाम है लेकिन यहां लेना है कि अपने अंदर जो लगना है ना वो ज्ञान कहलाता है और वो सारा का सारा क्या होता है उत्पन्न होता है तो यहां भी ईश्वर के बारे में पहले हम क्या मानते हैं कल्पना है ये शब्दों से जितना हमने सुन लिया ना सुनने के बाद भी हमको निश्चय नहीं होता है ना उसका स्वीकार नहीं होता है शब्दों से मंत्रों से जैसे ईश्वर के बारे में अब तक खूब वर्णन सुना है हमने लेकिन सुनने के बाद भी क्या स्थिति है अभी हमने केवल स्वीकार नहीं किया है उसको ईश्वर है ये माना नहीं हमने अंदर से न मानने के कारण क्या वो कल्पना जैसे ही हमारा ज्ञान लग रहा है तो शब्द प्रमाण होते हुए भी, भी वो कल्पना दिखती है हमको तो उस कल्पना को अपने को हटा देना है कि कल्पना नहीं है ये इस मान्यता को हटा देना है ये वास्तविक है शब्द प्रमाण से जो कहा जा रहा है वो कल्पना नहीं है किंतु वास्तविक है तो इतना करने के बाद आप जो संकल्प करेंगे कि ईश्वर है तो ये उसकी वास्तविक सत्ता अब होगी और इस सत्ता के आधार पर अब जब स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो उसमें क्या होगी सार्थकता होगी और वो करने में भी सरल होगा तो जब ऐसा लग रहा हो कि स्तुति प्रार्थना करते हैं मन नहीं लगता है वो कुछ हो रहा है तो वहां पर क्या करना है अपने को उसकी सत्ता लानी है और सत्ता लाने में भी कठिनाई हो रही हो तो अब क्या करेंगे ये ले लो अगर इस पर भी नहीं हो रहा है विश्वास तो इसका खंडन करो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत है हाँ ऐसे नहीं कह सकते हैं कि क्या है ये नहीं मानूंगा ये नहीं चलेगा जब तक किसी चीज को आप झूठ सिद्ध नहीं कर देते हैं, तब तक वो झूठ है ये नहीं माना जाएगा ना किसी आदमी को बेमान थोड़े कह सकते हैं आप जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है कि इसने छल कपट किया है आप उसको बेमान नहीं कह सकते हैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा जाता है तो ऐसे ही अगर आपको इस मंत्र को झूठ करना हो ये तो गलत है तो आपको गलत सिद्ध करना पड़ेगा नहीं सिद्ध होता है तो मानना पड़ेगा ठीक है और ठीक भी क्यों है वो भी सिद्ध करना पड़ेगा जद य यद्यपि तो ठीक है इसके इसके पक्ष में तो हमारे दूसरे साथी हैं ना जो ऋषि मुनि है या जो भी होता है उन लोगों ने क्या रखा है कि ये ठीक है तो उनको हम साथ ले लेंगे अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं उसको सिद्ध तो उनका सहयोग ले लेंगे वहां पर ऐसे खंडन करने में भी होगा अपने से खंडन नहीं हो रही है कोई चीज तो जो खंडन कर सकता है उसको साथ ले लो तो दोनों तरफ यही करो जैसे मुकदमा लड़ा जाता है ना तो लड़ने वाला अकेले तो नहीं लड़ता है ना वकील करते हैं दोनों और मुकदमा वस्तु तब अकेले ही लड़ते हैं वही दोनों करते रहते हैं ना अपने को कुछ नहीं करना होता है तो यहां पर भी वही नियम लागू हो जाएगा या तो अपने आप खंडन करो नहीं तो खंडन वाले को पकड़ लो इसी तरह से फिर मंडन करो और मंडन करने वाले को पकड़ लो अब दोनों में से क्या करना है ये फिर दोनों तरह उसके ऊपर निर्भर करेगा किसी भी तरह से किसी की बात कहीं भी कट जाती है तो वो तो झूठ सिद्ध हो जाएगी लेकिन नहीं कटती है तो वो सच्ची होगी ये अंतिम निर्णय रहेगा तो जो लोग इसका खंडन करने वाले हैं नास्तिक जिसको कहते हैं या जो कोई भी होता है ऋषियों के या हमारे शब्द प्रमाण को खंडित कर देता यदि है तब तो उनकी बात हम मान लेंगे और नहीं खंडित कर पाते हैं तो हमें मानने की जरूरत नहीं है तो उस समय जहां आप संशय होने लग जाए उस समय झट इस चीज को आप खड़ा कर ले वहां कि इसमें लिखा हुआ है क्या गलत है क्या तो आपको लगेगा गलत तो नहीं है तो इससे क्या होगा अब ये बुद्धि आ जाएगी कि मैं ठीक कर रहा हूं क्योंकि अपने आप नहीं गलत कर पा रहे हैं ना उसको तो नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब तो हुआ ना ठीक कर रहे हैं जब तक जिसको हम नहीं कहेंगे कि ये गलत है तब तक मतलब ये होगा ना ठीक है ये तो जहां जहां संशय यह होने लग जाए कि ये गलत है वहां वहां झट इसको ले जाइए कि स्वामी दयानंद लिखा तो है वेद हमारे सामने है ये इसमें लिखा हुआ है ये, तो फिर कैसे ये गलत है तो उस स्थिति में अब उसको अपनी जो मान्यता है इसको छोड़ देंगे और उसको पकड़ लेंगे तो इस तरह से वहां पर इसके आधार को भी सिद्ध करेंगे हम आगे है विमल सुखदम सतत सु जगती प्रतुेगत मनसी प्रकट यदि यी स नस्वभाग विमलम सुखदम सततम सुहितम विमल यानी मल रहित है अज्ञान से रहित है सुखद सुख को देने वाला है सतत सदा सदैव सुहितम अच्छी प्रकार से धारण किया हुआ है जगती प्रतितम और पूरे संसार में क्या है वो व्यापक है और ऐसा होता हुआ जाना कहाँ से जाता है वेदगतम वेद मंत्रों के माध्यम से ही ईश्वर को जान सकते हैं और कोई उपाय नहीं होता है पहले भी ईश्वर ने अपने आप के द्वारा ऋषियों को अपना ज्ञान दिया उसके आगे ईश्वर को जानने की जो प्रक्रिया होती है वो केवल वेद होती है और कोई नहीं होता है वेद के बाद ही फिर हमारा अनुमान प्रमाण चलता है शब्द प्रमाण पहले आता है फिर अनुमान फिर प्रत्यक्ष इस कारण से ईश्वर को जानने का जो मूल है वो वेद है वेदों से ही हम जानते हैं इसलिए कहा वेद गतम है मन प्रकटम यदि यश सुखी जिसके मन में यदि प्रकट हो गया तो वो सुखी हो जाता है और वो नर होता है सदा ईश्वर भाग ईश्वर को जानने वाला हो जाता है और अधिक भाग्यशाली होता है अर्थापत्ती सी क्या आई जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है वह भाग्य हीन है उसका दुर्भाग्य है सत्याना उसका जो ईश्वर को जानता है वो तो भाग्यशाली है जो नहीं जानता है वो भाग्य हीन है विशेष भागी है वृणोत यो हितम नत्मान अतीब मानत अशेष दुखा तु विमुच विद्या काम सोक्ष जो विशेष भागी होता है विशेष भागी मतलब विशेष को जानने वाला प्राप्त करने वाला आनंद को विशेष या आनंद है तो आनंद को जो प्राप्त करने वाला होता है वही उसको वरण करता है प्राप्त स्वीकार कर पाता है और परमात्मा में अतीव मानतः अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा ईश्वर को केवल हम तर्क से नहीं जान सकते केवल सोच सोच करके ईश्वर को समझ लें ऐसा नहीं होता है पढ़ पढ़ करके ईश्वर को जान लें ये नहीं होता है यानी उसके लिए सूखा हृदय ईश्वर को जानने के लिए कभी समर्थ नहीं होता है ईश्वर के जानने के लिए कत, गीला चाहिए गीलापन जब तक नहीं है हृदय में ईश्वर को नहीं जान सकते हैं कठोर आदमी जैसे व्यवहार करता है ना तो किसी से एक शब्द उससे बोल दो तो कितना जोर से आग निकलती है उसकी तो उससे क्या होता है कि उसके निकट हम जाना नहीं चाहते है कभी भी जो कठोर व्यक्ति होता है ना उसे कोई बोलना नहीं चाहता है व्यवस्था से बोलना पड़े ये तो ठीक है तब तो बोलना होता है नहीं तो हर कोई बचता है उससे यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है ऐसे ही होता है लेकिन कोमल जो होता है वो दुष्ट होता है तो वो भी चले जाते हैं उसके पास कभी तो कहते हैं कि दुष्ट ये है तो बहुत दुष्ट लेकिन बोलता अच्छा है तो इस कारण से क्या होता है उसमें जो कोमलता है या जो भी है उसके कारण व्यक्ति जुड़ता है फिर संबंध होता है कठोरता से संबंध हटता है और कोमलता से संबंध बनता है तो ईश्वर के साथ भी संबंध बनाने के लिए हमको कोमल होना पड़ता है हृदय से यदि कोमल नहीं है तो ईश्वर से संबंध नहीं बनेगा यानी अशांत होता है वह व्यक्ति जो जितना अधिक कठोर होता है उग्र होता है वो उतना अशांत होता है मार के लिए हर समय वो तत्पर रहता है उल्टी ही योजनाएं उसकी बनती रहती है लेकिन जो शीतल हृदय का कोमल हृदय का होता है वो पहले हित सोचता है बाद में अहित करता भी है पर पहले नहीं सोचेगा कठोर व्यक्ति पहले मारे कैसे इसको ऐसा ही सोचता है वो तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो होता है अति मान से अत्यंत सम्मान के आधार से हम ईश्वर को जान सकते हैं और अशेष दुखा संपूर्ण दुखों से छूट करके विद्या या विद्या के द्वारा वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है न काम कामु कामना यहाँ इच्छा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक, एक इच्छाओं को करने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं करता है लेकिन लौकिक इच्छाओं से जो रहित हो जाता है वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है ये इसमें है। जैसे हम उपासना करते हैं हाँ। तो कोई व्यक्ति आ जाए नींद आई हुई हो तो तुरंत सीधे हो जाते हैं हम तो उसकी सप्ताह की वो आदमी आ गए और ईश्वर को भी हम जानते हैं कि यहाँ है लेकिन उससे हम क्यों नहीं जान हाँ लेकिन जिस स्तर पर इस व्यक्ति को मानते हैं कि आ गया वहां मानते हैं वास्तविक है ये और यहां ईश्वर को अपने अधीन कर रखा है सारा कुछ मान के चल रहे हैं वहां तो मानने के कारण वो हमारे अधीन है तो जो अधीन होता है ना वहां नींद नहीं टूटती है बड़ा व्यक्ति आ जाए तब तो नींद खुलेगी छोटा आ जाए तो ऊँगते रहेंगे वहां ठीक है आ गया कोई बात नहीं आने दो तो वो अपने को कुछ करेगा नहीं तो ऐसे ही ईश्वर वहां जो मान तो रहे हैं लेकिन उसको अपने मैं ठीक है मैं मान लिया है मैंने ये भावना रहती है अर्थात्मक भावना नहीं रहती सचमुच में वो ऐसा है ये नहीं अभी मान रहे हैं तो ये कारण रहता है वास्तविक रूप में नहीं मान रहे है तो मानने के लिए अभी बताया ना फिर अपने अंदर जो ये अज्ञान है उसको जानना पड़ेगा कि मैं अभी कल्पना रूप में मान रहा हूं स्वीकार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ उसकी सत्ता समझ में आई है नहीं आई है ये सारे कारण वहां होते हैं तो इन सभी चीजों को जानना पड़ेगा फिर वो स्थिति बनेगी और उससे मुझे कुछ मिलता है कभी अनुभूति हो गई ना तो ये स्थिति नहीं आएगी और जब तक अभी नहीं मिली है तब तक थके थके से लगेंगे वो चलेगा वो स्थिति दो चार दिन होती है फिर हाँ तो फिर लगे वही रहेगा ये अभी वो वर्तमान कालिक आलस्य है वो अभी जो हो रहा है वो पूर्ण मा नहीं माने हैं तो उसको उसी तरह से हटाना पड़ेगा याद करके कि इसमें वास्तविकता है इसलिए मुझे करना है तो कई चीज़ें वहाँ जोड़नी पड़ती है अलग अलग उपाय होते हैं उसके